अष्टावीता सोलहवा प्रकरण स्वरूप स्थिति में सुख शांति नाना तथापि न तव स्वास्थ्य वस्तु चाहे तुम बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती भोगम कर्म पिते विवेकी तुम भोग करो कर्म करो या समाधि लगाओ तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सभी आशाएं सर्वथा मिट mm -hmm. दुखे नाम जानाति जायेंगीमृत कर्म प्रयत्न से ही सब दुखी है परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं है शुद्धांत करण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति की प्राप्ति करते हैं यस्तु तस्यालस्य जो महापुरुष आंख खोलने और मूंदने में भी खेद का अनुभव करता है उसी आलसी शिरोमणी को सुख है और किसी को नहीं यदा मनः धर्मार्थ काम निरपेक्ष जब यह और यह नहीं किया इन द्वंद्व से मन मुक्त हो जाता है तब वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है विरक्तो विषय न न विरक्त पुरुष विषय में द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है वह तो न विरक्त है और न रागी है स्पृहा दशास्पद त्याज्य और ग्राह्य का भेद संसार रूप वृक्ष का अंकुर है जब तक अविवेकजन्य स्पृहा जीवित रहती है तभी तक इसका अस्तित्व रहता है प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तो व्यवस्थितः प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है परन्तु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद्व होकर यो ही प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है हाथ मिक्षति संसारम रागी दुख ही निर्दुख रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता हे तथा केवलम जिसको अपनी मुक्ति का भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है वह न तो योगी है न ज्ञानी केवल दुख का ही वह हकदार है हरोपेष्टा हरी कमर जो पिवा तव चाहे तुम्हें शिवजी भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्यों न करे फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती इति श्रीमद् अष्टावक्र मुनि विरचिता प्रकरणं समाप्तम्